संत दास ने कहा गुरु करी जान कहिए में आगे जम के तीन लोक नौ खंड गुरु ते ब को करता करे न कर सक गुरु करे सो हो गुरु समान जाता नहीं जातक शिष्य समान तीन लोक की संपदा दान गुरु कुमार शिष्य रहे ब्रदर सहार बाहर छूट गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान कह कबीरता दास को तीन लोक जय नाम गुरु गोविंद दो खड़े काम बड़ी मार्मी गुरु आपने भगवान इसका अर्थ में समझाने की कृपा करे गुरु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 पहले तो गुरु शब्द को समझ ले क्योंकि बड़े सूक्ष्म भाव उसमें समाहित शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे जिससे हम कुछ सीख ले स्मृति बढ़े जानकारी बढ़े गुरु शिक्षक नहीं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 न जानने वाला बैठ जाएगा चलेगा नहीं क्योंकि तो वो कहेगा मुझे पता नहीं कहा जाऊं रास्ता कहा मुझे पता नहीं मंजिल कहा मुझे पता नहीं तो उचित यह है कि बैठ ही जाऊं जब तक पता नहीं कम से कम तो न जानने वाला भटकेगा नहीं जानने वाले के पास नक्शे जानकारी वो उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पर निकल जाता है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 तुम्हारी जानकारी कोई तो कबीर कहते हैं काहे कि कुसलात कर दीपक कुंभे पड़े कैसी तुम्हारी कुशलता कैसा तुम्हारा जानना पड़े हो कुएं में और कहते हो हाथ में दिया है हाथ में दिया था तो तुम कुएं में कैसे गिरे और कुएं में गिर गए हो तो हाथ में बुझा दिया होगा बुझे दिए को भी हम दिया ही कहते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 तो एक को छोड़कर बाकी का क्या होगा वे बांकी भी मानना चाहते हैं कि ज्ञानी उस मानने से बड़ी तरक्की मिलती उस मानने से कुछ भी नहीं मिलता सिर्फ एक मिलती है कि मैं भी जानता हूं पंडित से ज्यादा भ्रांत आदमी तुम कहीं ना पा सकोगे इसलिए मैं निरंतर कहता हूं पाति भी उस तक पहुंच जाए पंडित नहीं पहुंच पाता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 क्योंकि पूरब में गुरु को आदर था श्रद्धा थी वो सोचते हैं वो भी गुरु है उनके लिए श्रद्धा और आदर होना चाहिए नहीं वो गुरु है नहीं विद्यार्थी शिष्य नहीं, शिक्षक गुरु नहीं, गुरु विद्यार्थी फीस चुका रहा है धन्यवाद दे देगा बात खत्म हो गई शिक्षक से कोई हार्दिक संबंध नहीं हो नहीं सकता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 फिर भी कबीर तुमसे बड़े और तुम जन्म जन्म तक इसी यात्रा में चलते रहो जिसमें चल रहे हो तो तुम कबीर के पैर के कंक धूल को भी ना पा सकोगे मामला क्या है कबीर किसी और आयाम में आत्मा अस्तित्व बीइंग दो आयाम ध्यान रख ले नोइंग जानकारी और बीइंग अस्तित्व होना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 मैं अपनी मान्यताएं तुम्हारे पास न लाऊंगा मैं उनका बीच में पर्दा खड़ा न करूंगा तुम्हारी आंख में सीधा झांकूंगा। श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रख के उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति भी इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध हो जाएगा गुरु सदा मौजूद है जब तुम तैयार हो तभी उपलब्ध हो जाता है तुम्हारी तैयारी की ही कमी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 तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ बस कहीं न कहीं हृदय का मेल बैठ जाएगा अच्छा हृदय का मेल बैठ जाता है कोई बिठा नहीं सकता जैसे प्रेम घटता है वैसे ही श्रद्धा भी घटती तुम कोई तर्क दे सकते हो कि इस स्थिति से तुम्हारा प्रेम क्यों हो गया तुम्हारे सब तर्क झूठे होंगे क्योंकि वस्तुता तर्क तुम बाद में खोजोगे प्रेम पहले हो जाएगा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 हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया अपने शास्त्रों में जैसे याद आदमी हुआ ही नहीं क्यों करें इसका उल्लेख क्योंकि ये उन्हें गुरु मालूम ही ना पड़ा धारणाएं अतने हो जाती एक भक्त से मैं बात कर रहा था ज्ञानी है पंडित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 जरूर जीसस ने कोई पाप कर्म किए होंगे अतीत में उनका फल भोग रहे सूली लटके हिंदुस्तान में जीसस को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो सकता क्योंकि सूली पिलट लटका हो गुरु जैन कहते हैं कि महावीर अगर रास्ते पे चलते हो कांटा सीधा पड़ा हो तो तत्ण उल्टा हो जाता है महावीर के कर्म इतने शुभ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 श्रद्धा की आंख से ही देखा जा सकता है और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो विचार का नहीं वो श्रद्धा का है वो प्रेम का है वो अत्यंत आत्मीय संबंध है उससे बड़ा आत्मी कोई संबंध जगत में नहीं पति पत्नी का संबंध भी आत्मी नहीं है बाप बेटे का संबंध भी आत्मी नहीं है भाई भाई का संबंध भी आत्मी नहीं फासले हैं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 क्योंकि गुरु को तो जब भगवान की भांति जानोगे तभी जोड़ बनेगा अगर गुरु भी मनुष्य है तो तुम्हारे संबंध सारे देखोंगे आदर भी हो सकता है लेकिन आदर सकारण होगा अतर्क नहीं होगा श्रद्धा नहीं होगी श्रद्धा और आदर में यही फर्क है आदर का अर्थ है कारण है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 हमारे जैसी भूख लगती हमारे जैसी प्यास लगती धूप आए तो पसीना आता मनुष्य तो है ही इन अंधों को समझाने के लिए बड़ी कहानियां गढ़ी पड़ी तो जैन कहते हैं कि महावीर को पसीना नहीं आता ये अंधों को समझाने के लिए महावीर को पसीना आएगा ही प्लास्टिक के बने हो तो बात अलग पसीना स्वाभाविक है लेकिन ये कहानी क्यों गढ़नी पड़ रही ये कहानी गढ़नी पड़ रही क्योंकि अगर पसीना आएगा तो भक्त कहेगा फिर मनुष्य ही है महावीर पाखाना नहीं चाहते इससे बड़ी कब्जियत महाकब्जियत दुनिया में कभी हुई ही नहीं लेकिन भक्त को समझाने के लिए महावीर को फसाना पड़ता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 प्यास भी नहीं लगती लेकिन वो ज्योति को दीव को तो प्यास भी लगेगी सेल की भी जरूरत होगी थकेगा भी टूटेगा भी भी मरेगा भी। गुरु मानुष करी जानते नर कही अंध जो लोग गुरु को भी मनुष्य की भांति देखते हैं वे अंधे अंधे इसलिए हैं कि कोई संबंध ही न जोड़ पाएगा आंखें ऊपर उठाओ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 साधारण जीवन में भी जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो दूसरा व्यक्ति साधारण नहीं दिखाई पड़ता प्रेम की आंख तत्क्षण असाधारण को उगाड़ देती मजनू लैला के पीछे दीवाना है उसके गांव के राजा ने उसे बुलाया और कहा तू पागल ये लैला कुरूप है और साधारण क्यों फल तू परेशान हो रहा है तुझ पर दया आती क्योंकि वो रोता है चिल्लाता है गाँव गांव घूमता है लैला लैला की रट लगाया रखता है वो मंत्र राजा को भी दया आ गई लोग भी उसके लिए रोने लगे और राजा ने कहा कि मेरे महल से मैं लड़कियां बुलाता हूं तुझे सुंदर से सुंदर लड़की चुन ले राजा ने एक दर्जन लड़कियां लाकर खड़ी करनी दी वही सुंदर तुम लड़कियां थी लेकिन मंसूर ने देखा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं वह हर लड़की को गौर से देखता कहता नहीं लला नहीं फिर वो राजा से बोला क्षमा करे मेरी और आपकी आंख में फर्क है आपको लैला साधारण दिखाई पड़ती मुझे उसके सिवाय कोई दिखाई नहीं पड़ता कहीं कुछ गड़बड़ होगी भूल मेरी ही लेकिन लैला में मुझे कुछ दिखाई पड़ता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता और मैं अपनी ही आंख से जी सकता हूँ आपकी आंख से जीने का मेरे पास क्या उपाय है जब भी कोई आदमी साधारण प्रेम में डरता है वो प्रेम जहां एक प्रतिशत प्रेम होता है और निन्यानवे प्रतिशत वासना होती तो भी दूसरे व्यक्ति में तत्म कुछ अलौकिक की प्रतीति होने रखती लेकिन जब श्रद्धा का जन्म होता है जहां निन्यानबे प्रतिशत प्रेम और एक प्रतिशत वासना रह जाती वहा तत्म परमात्मा की प्रतीति होती है इसलिए इस देश में गुरु को हमने परमात्मा कहा है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 और अगर गुरु में तुम्हें परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो तुम्हें वृक्षों में चट्टानों में पहाड़ों में कैसे होगा अगर गुरु में न हुआ तो मंदिर की मूर्ति में कैसे होगा अगर जीवंत में न हुआ तो मृत में कैसे होगा तो बड़ी हैरानी की बात है, तो मंदिर की मूर्ति के सामने पत्थर की मूर्ति के सामने झुक खड़े हो जाते भगवान भगवान का इट लगा देते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 लेकिन पानी उस फवारे में से गिरी नहीं रहा और वो खड़े हैं बहुत तो मैंने गौर से देखा तो दिखाई पड़ा कि फवारे में पेंदी भी नहीं तो मैंने उनका सुनिए आप शायद ख्याल नहीं किए विचार में खोए होंगे फवारे में पेन्दी नहीं उन्होंने कहा बेफिक्र रही है ये फूल ही कौन सच है प्लास्टिक के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 आप उसमें नहीं आते आप स्वस्थ हैं प्रसन्न हैं, खुशी की बात है उन्होंने कहा वही तो मुसीबत कितना स्वस्थ हूं न सुखी हूं तुम मैंने कहा कि तुम अपने स्वस्थ और सुखी होने का ही ख्याल करो तो आज नहीं कल परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे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 उसके जन्म और मृत्यु दोनों खो जाते जो आदमी परमात्मा के साथ एक हो जाता फिर न आना है न जाना है इसे ही पूर्व ने कहा है आवा गमन से मुक्ति आने जाने से मुक्ति उसकी यात्रा समाप्त हो जाती मंजिल आ गई तीन लोक नोखंड में गुरुते बड़ा न खोये करता करे न कर सके गुरु करे सोहोये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 परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ तुम कितना ही रोगाओ कितना ही चिल्लाओ परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकेंगे क्योंकि वे कान ही उसके पास नहीं वो परम अवस्था है वहां दुख की कोई बात पहुंच नहीं सकती वो परम सुनता है वहां तुम चिल्लाते रहोगे आकाश में गूंजेगी बात और खो जाएगी वहां से कोई उत्तर न आएगा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 परमात्मा तुम्हारी भाषा कोई भी हो न समझ पाएगा चाहे संस्कृत चाहे अंग्रेजी कुछ भी हो आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझ सकता है आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है लेकिन आदमी ही अगर समझे तो सहायता क्या करेगा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 वो दोनों है इसलिए कबीर कहते हूँ ठीक कहते हैं मैं भी सहमत हूं अति सयोगी नहीं है ये बात बिल्कुल ही सही है करता करे न करी सके गुरु करे सो हो गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन दान गुरु का हद देने वाला नहीं गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए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 तो सुने का समय आने पर जवाब देंगे तैयारी चाहिए पूछते तो हो लेने की हिम्मत थी दे तो दूंगा दब तो ना जाओगे उसमें पता है क्या मानते हो उसे थोड़ा डर गया फिर साल भर चुप ही रहा लेकिन उसने देखा उत्तर तो दिया नहीं इस आदमी ने साल भर बाद छोड़कर चला गया दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर ली तजू के पास था कुछ मिला नहीं इसलिए यहां आया उसने कहा तू अभी यहां से चला जा क्योंकि तेरे पास पाथ्री नहीं है जब ली तजू ने भर सका मैं गरीब आदमी हूं मैं तुझे क्या दूंगा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 आनंदित हो जाओ तब मैं अकारण अकारण अकारण अकारण लगा, लगा, मनाने लगा, लगा। हंसने प्रसन्न होने लोग समझे पागल हो गया। तीन साल बाद वो मेरे पास आया उसने मेरे सिर पे हाथ रखा उसने कहा तेरी साधना पूरी हो गई अब मुझ में तुझ में कुछ भेद ना रहा अब तू जा दूसरों को जगा तुझे मिल गया अब बांट और एक तू है ली तजूने का कि साल भर यहां बैठा तो जरूर रहा लेकिन क्षण भर को भी शांत ना हुआ और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा जैसे उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था गुरु कम महत्वपूर्ण था तुम्हारे प्रश्न तुम्हें तो बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं अहंकार के कारण उत्तर चाहिए वो भी अहंकार की मांग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 गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट और वो जो जो कमी है और जहा जहां, जहां जरूरत है जो जो हटाना है जो जो गढ़ना है उस श्रम में लगा है अंतर हाथ सहार दे कुम्हार को देखने जैसा है क्योंकि वो भीतर से तो सहारा देता है गढ़े को भीतर से तो मिट्टी को सहारा देता है और बाहर से चोट करता है सारे गुरु की की प्रक्रिया यही है भीतर से तुम्हें सहारा देता है बाहर से तुम्हें चोट देता है और अगर तुमने बाहर की ही चोट देखी तो तुम भाग खड़े हो गए अगर तुम्हें भीतर का सहारा बिक गया तो बाहर की चोट बड़ी प्रीतिकर हो जाएगी तुम धंड समझोगे कि बाहर से चोट दी क्योंकि दोनों जरूरी है भीतर के सहारे से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 और जब वर्षा होगी पूर्ण की तो तुम टूट जाओगे भीतर से सहारा गुरु के दोनों हाथ वो भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम अभी भी ना टूट जाओ बाहर से छोड़ देगा ताकि तुम कभी भी ना टूटो गुरु कुम्हार सिंभे गढ़गड़ काले खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माए कहे कबीर तादास को तीन लोग डरना गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माई क्या मतलब है? गुरु को सिर पर रखना आसान आज्ञा मान के चलना कठिन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 एक घर में मेहमान था और गृही अपने बच्चे को डांट रही थी वो काफी सोरगोल मचा रहा था उसने कहा कि बहुत हो गया जाओ बैठ जाओ उस कुर्सी पर इसी वक्त और बच्चे समझ जाते हैं कि कब सीमा आ गई तो जाकर कुर्सी पर बैठ गया फिर वहां से घूर कर माँ को देख पड़ा उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बाहर बाहर बैठे भीतर तो हम खड़े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 तुम्हारी बुद्धि ने कहा ठीक है तो तुमने किया लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यह भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी तुम आज्ञा गुरु की ही मानना तो तभी तो बुद्धि टूटेगी और गिरेगी जब तुम बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो तुम सिर से नीचे ना उतर सकोगे हृदय तक तुम्हारी जड़ें ना पहुंच पाएंगी गुरु बहुत बार ऐसी बात तुम्हें करने को कहेगा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 छरित्र आदमी है शाकाहारी है। और उससे गुरुजीएफ ने कहा कि तू मांस खा और शराब पी। साफ बात है कि आदमी पागल और इस आदमी चौंका होगा उसने कहा क्या कह रहे हैं आप आदमी बात खड़ा हुआ गुरुजीएफ के एक शिष्य ने पूछा कि क्या प्रयोजन था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 काकाहारी आदमी है तो जीव कहता है मांस खा लो सारी बुद्धि कहेगी कि भ्रष्ट करने के उपाय कोई गुरु लेकिन कुछ रुक जाते थे और गुरु ने कहा तो मांसाहार कर लेते थे तो जब गुरु ने कहा तो ठीक फिर दोबारा नहीं कहता था उनसे वो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसे ही शिष्य मांस को उठाने गया उसने रोक दिया कि बस हो गया बात हो गई कोई मांसाहार का प्रयोजन नहीं महिलाएं आती गुरुजीएफ के पास तो वो कहता कि पहले सब जेवरात उतार कर मुझे दे दो एक महिला एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ महिला बहुत धन था बड़े बहुमूल्य जेवरात थे और जब गुरु के पास जाए तो सब जेवर पहन के गई जैसा कि लोग मंदिरों में जाते वहां इतने लोग देखने वाले होंगे उसको पता भी नहीं था और गुरु ने कहा बात पीछी रूमाल रखा है इसमें सब सब तेरे जेबर रखते उस स्त्री ने अपने सब जेबर उतार कर रख दिए गुरुजी अपने रूमाल बांध कर अपने कोर्ट में डाल लिया। बातचीत हुई स्त्री चली गई रात गुरुजी अपने रूमाल वापस पहुंचा दिया स्त्री चकित हुई क्योंकि गहने उतने ही नहीं थे ज्यादा थे गुरजेफ ने कुछ और गहने उसने डाल दिए थे पंद्रह दिन बाद एक दूसरी महिला आश्रम में आई उसने कहा कि मैंने सुना है कि गुरेफ अक्सर गहने मांग लेता है तुमसे भी मांगे थे उसने कहा मुझसे भी मांगे थे लेकिन रात वापस पहुंचाती उसने कहा तब कोई भय नहीं वो गई गुरजेफ ने जैसे गहने मांगे सब उसने उतार कर रख दिए और चूंकि उसे यह भी पता चल गया था कि ज्यादा भी गुरजेफ ने भेजे तो जितने उसके पास से सब ले आई थी गुरुजी फड़प गया कभी ना भेजे वापस। गुरु को तुम धोखा न दे सकोगे वह असंभव है तुम्हें तो नहीं है उसे तुम जैसे हो तुम्हें मिटाना ताकि तुम्हें नया बनाया जा सके तुम्हारे कुंभ को फिर से गढ़ना तुम्हारी बुद्धि से नहीं चलेगा श्रद्धा का अर्थ है कि अब मैं नहीं अब तू है श्रद्धा का अर्थ है अब जो तू कहेगा वो हम पूरा करेंगे कई बार बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी मारपा अपने गुरु के पास गया तिब्बत का एक फकीर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 इतनी भी क्या श्रद्धा उसकी मर्जी वो आग में घुस गया उसके वस्त्र तक न चले नदी पार कर रहे थे का कुंजाओ तुम तो पानी पे चल सकते हो क्योंकि तो कहा है शास्त्रों में कि जिसकी श्रद्धा अटूट है वो पानी पे चल सकता मार पे पानी पे चल गया तब संयोग मानना मुश्किल हो गया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 एक दिन सब नाव पर चल रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि आज आप पानी पर चले उसने कहा इसमें क्या कठिनाई है वो चला और डूब गया बाश्किल उसको निकाला जा सका मारपा गुरु के नाम के कारण नहीं चल रहा था मारपा श्रद्धा के कारण चल रहा था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 दूसरे वचन के दो अर्थ हो सकते हैं पहला अर्थ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताओ वीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हारी कि जब मैं था, तो मैं इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छु बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताया जैसी मैं दुविधा में था आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छु क्योंकि मैं तो यहां तक था मैं तो राह पर लगे हुए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 क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते हैं। हरि रूठे गुरु ठोर गुरु रूठे नहीं ठोर और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं क्योंकि गुरु के बिना हरि के पास तो जा नहीं सकते हरि के बिना गुरु के पास जा सकते हैं गुरु के बिना हरि के पास नहीं जा सकते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 नदी में नो को चलाने का अभ्यास करते हो नदी में अभ्यास हो सकता है खतरा कम है सागर में अभ्यास नहीं हो सकता खतरा बहुत तैरना सीखना हो तो नदी में सीखना उचित है जहा किनारे है जहा किनारों पर लोग हैं तुम्हारी आवाज पहुंच सकती जहां कोई बचा सकता है जहां सुविधा हो सकती गुरु नदी की धार है वो गंगा है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 आज इतना